श्री रामकृष्ण भावधारा स्थापकाय धर्म से श्री रामकृष्ण का समग्र जीवन कर्म में था पहले वे बारह वर्षों तक कठोर साधना में निरत रहे साधना में सिद्धि लाभ करने के बाद वे धर्म संस्थापन एवं जगत कल्याण के लिए अक्लांत परिश्रम करते रहे इस प्रकार श्री रामकृष्ण के जीवन में ज्ञान भक्ति मन एवं कर्म इन चारों योग मार्गों का पूर्ण विकसित परिलक्षित होता है उन्होंने अपनी साधना द्वारा इन चारों मार्गों को पुनर्जीवित किया इसलिए स्वामी विवेकानंद उनकी वंदना करते हुए कहते हैं अद्वैत तत्व समाहित चित्तम प्रोज्जवल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेवरम अद्भुत चेष्टम या गुरुम शरणं भवैद्यम अर्थात अद्वैत तत्व में समाहित जिनका चित्त उज्ज्वल भक्ति रूपी वस्त्र से आवृत्त है तथा जिनकी कर्म देह ने अद्भुत क्रियाएँ की है ऐसे रोग वैद्य श्री गुरु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ इसकी विशद व्याख्या नरदेव श्री रामकृष्ण नामक लेख में की जा चुकी है प्रवृत्ति धर्म एवं निवृत्ति धर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदोक्त विधि निषेध की धर्म है शोधना लक्षण धर्म उत्तर मीमांसा में केवल कर्म पर निर्देश को धर्म माना गया है किंतु शंकराचार्य प्रवृत्त धर्म एवं निवित्ति धर्म ऐसे दो प्रकार के धर्म मानते हैं प्राणिना साक्षात अभ्युदयन हेतु यह स धर्म द्विविधो ही वेदोक्तो प्रवित्ति लक्षणों प्रवृत्तिलक्षणों नृवृत्तिलक्षण जिन वैदिक विधि निषेधों का पालन करने से अभ्युदय अर्थात जागतिक समृद्धि तथा निस्क्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त हो वह धर्म है यह तो विदित है कि श्री रामकृष्ण का जीवन निवृत्ति मार्ग तथा निश्रेयस् के पथ का जीता जागता दिग्दर्शन है उनके उपदेशों का संकलन श्री रामकृष्ण वचनामृत आधुनिक वेद है जिसमें मोक्ष ईश्वर दर्शन सन्यासी तथा गृहस्थ के नियम आदि का विस्तृत वर्णन पाया जाता है इसके साथ ही श्री रामकृष्ण ने दरिद्र पीड़ित अभावग्रस्त लोगों की सांसारिक उन्नति एवं समृद्धि की आवश्यकता पर भी जोर दिया है वे कह कहा करते थे भूखे पेट धर्म नहीं होता तीर्थ यात्रा पर जाते समय मार्ग में देवघर में दरिद्र लोगों को देख उन्होंने अपने रसददार मथुरनाथ विश्वास से उनके अन्य वस्त्र की व्यवस्था करवाई थी शिव ज्ञान से जीव सेवा का उच्चतम आदर्श एवं युग धर्म का सिद्धांत श्री रामकृष्ण की ही देन है जिसमें उन्होंने अभ्युदय और निःश्रेय प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय कर दिया है उन्हीं की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र अज्ञानी पीड़ित लोगों के कल्याण एवं भौतिक समृद्धि के लिए विभिन्न कार्यों का सूत्रपात किया नैतिक आदर्शों का उच्चतम विकास शास्त्रों में नैतिक आदर्शों को धर्म कहा गया है जैसे अहिंसा परमो धर्म इस परिभाषा के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति सभी अवस्थाओं में द्वेष का त्याग रूप अहिंसा सर्वोच्च धर्म है सभी प्राणी मेरे आत्म स्वरूप ही हैं यह जानकर योगी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता। तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति ब्रह्म से स्तंभ तीर्ण पर्यंत सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का अनुभव कर छोटे छोटे जीव को भी हानि पहुँचाने से स्वभावतः वृत्त हो जाता है तब वह अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है श्री रामकृष्ण ने अहिंसा की विधिवत साधना न की हो न सर्वात्मा के भाव में की स्वाभाविक अवस्थिति थी एक अवस्था ऐसी आई थी जब दूब के साथ एकात्म बोध के कारण दूब पर चल रहे व्यक्ति के पैरों के निकचिह्न उनके सीने पर अंकित हो गए थे तथा दूब पर पैर न पड़ जाए इस भय से वे कूद कूद कर दूब स्थान में पैर रखते हुए चलते थे एक अन्य शास्त्रोक्ति में सत्य को परम धर्म कहा है सत्यास्ति परो धर्म श्री रामकृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित थे और मां जगदम्बा को वे अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे किंतु वे सत्य को समर्पित न कर सके थे अनजाने में भी यदि कोई बात उनके मुँह से निकल जाती थी तो वे उसका पालन करते थे अपने वादे के विरुद्ध कार्य करना उनके लिए संभव नहीं था यदि गलती से वे अपने कथन के विपरीत कार्य करने में प्रवृत्त होते तो उनकी इंद्रियां ही कार्य नहीं करती थी शंभु मल्लिक से पेट दर्द की दवाई लेने का वादा करने के बाद भूलकर उसके कंपाउंडर से लेने के फलस्वरूप उनके पैर लड़खड़ाने लगे और लौटने का रास्ता भी दिखाई न दिया इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त उनकी जीवनी में पाए जाते हैं धर्म को हम धारण करने वाले तत्व अनुभूति प्रवृत्ति एवं निवृत्ति अथवा नैतिक आदर्श किसी भी रूप में क्यों न लें श्री रामकृष्ण उसके प्रतिष्ठाता पुनर्जीवित करता है लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन को धर्म की किसी परिभाषा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया था वस्तुतः वे तो धर्म के जीते जागते घनीभूत विग्रह थे उन्होंने जो किया वही धर्म था एवं उन्होंने ही वेदों की सत्यता को सिद्ध किया है अवतारी महापुरुषों का जीवन एवं उपदेश ही शास्त्रों का निर्माण करते हैं जैसा कि महाभारत में कहा गया है धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपन था स्वामी विवेकानंद और धर्म तत्व स्वामी विवेकानंद ने धर्म के आध्यात्मिक सामाजिक और व्यवहारिक पक्षों का गहन अध्ययन करके धर्म के जीते जागते स्वरूप श्री रामकृष्ण के जीवन को निकट से देखने के बाद तथा उनके मार्गदर्शन में यथार्थ धार्मिक जीवन यापन करके धर्म को एक नया अर्थ प्रदान किया है वे कहते थे रिलीजन इज रियलाइजेशन इट इज बींग एंड बिकमिंग इफ देयर इज ए गॉड वी मस्ट सी हीम If there is an atman, we must रियलाइज it. अर्थात धर्म अनुभूति का विषय है वह बनना और होना है अगर ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए अगर आत्मा है तो हमें इसका अनुभव करना चाहिए स्वामी जी कहते थे कि अगर तुम में मातृ विश्वास है लेकिन यदि तुमने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है तो तुम सच्चे मायने में धार्मिक नहीं हो तुम नास्तिक ही श्री रामकृष्ण से भी उन्होंने यही प्रश्न किया था महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है अपरोक्षानुभूति सम्पन्न ब्रह्मज्ञ पुरुष श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था हाँ मैंने ईश्वर को देखा है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुझे देख रहा हूँ बल्कि इससे स्पष्टतर इस रूप से अगर तू चाहे तो तुझे भी दिखा सकता हूँ लेकिन कौन ईश्वर को देखना चाहता है स्त्री पुत्र धन वैभव आदि के लिए लोग घड़ों आंसू बहाते हैं पर कोई ईश्वर के लिए नहीं रोता यदि कोई ईश्वर के लिए तीन दिन व्याकुल होकर रोए तो ईश्वर के दर्शन निश्चित रूप से हो सकते हैं वस्तुता स्वामी विवेकानंद के छोटे से प्रश्न के पीछे अनेक प्रश्न छिपे थे यथा क्या ईश्वर है क्या ईश्वर को देखा जा सकता है क्या आपने देखा है क्या सभी उसे देख सकते हैं उसे देखना कैसे होता है किस उपाय से उसे देखा जा सकता है यह एक वैज्ञानिक जिज्ञासा थी जिसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक पद्धति से दिया था उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है पर और कोई नहीं देख सकता बल्कि ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति को उन्होंने किसी भी वैज्ञानिक सत्य की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में बताया स्वयं श्री रामकृष्ण ने भी अपने साधना काल में एक वैज्ञानिक गवेषण की तरह ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रश्न किया था मां जगदम्बा की प्रस्तर मूर्ति की पूजा करते हुए वे प्रश्न करते थे माँ तू मृणमयी है या चिन्मयी तूने कमलाकांत और राम प्रसाद को दर्शन दिया मुझे क्यों नहीं देती यही कारण है कि स्वामी जी के प्रश्न का वे इतना वैज्ञानिक और असंदिग्ध उत्तर दे सके थे लेकिन ईश्वर दर्शन का मापदंड क्या है हम कैसे जाने कि अमुक व्यक्ति को ईश्वर दर्शन हुआ है अस्तित्व रहित वस्तु को देखना अथवा वाणी को सुनना एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसे हेलुसिनेशन कहा जाता है और फिर किसी को भ्रम भी हो सकता है कि उसने ईश्वर दर्शन किया है विशेषकर भाव प्रमण लोगों में ऐसी संभावना अधिक होती है एक मज़ेदार कहानी सुनिए ईश्वर दर्शन का इच्छुक एक व्यक्ति किसी कलयुगी गुरु के चक्कर में फंस गया गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा तथा गुरु दक्षिणा के रूप में पाँच सौ एक रुपये तुम्हें देने होंगे मैं एक महीने में तुम्हें तुम्हारी इष्ट देवी मां काली के दर्शन करा दूंगा। शिष्य राजी हो गया मंत्र दीक्षा तथा प्रणामी के बाद गुरु ने शिष्य को एक महीने तक जप करने के बाद उसके पास आने को कहा एक महीने बाद उसने शिष्य को एक अंधेरी कोठरी में बैठ कर जप करने को कहा अचानक एक धमाका हुआ और आंखें खोलने पर शिष्य ने देखा कि उसकी आराध्या चतुर्भुजा माँ काली उसके सामने खड़ी है हाथ जोड़कर सर्वमंगल मंगल आदि स्तुति करने के बाद शिष्य ने माँ काली से प्रश्न किया कि ऐसा सुना जाता है कि माँ काली के दर्शन होने पर या तो दर्शन करने वाले को अत्यधिक भय होता है अथवा स्वर्गीय आनंद लेकिन उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके उत्तर में माँ काली पुरुषवाणी में बोली कि उसे यह कुछ नहीं मालूम उसे तो उसके गुरु ने एक सौ एक रुपये देकर उसके सामने दो हाथ और लगाकर चतुर्भुजा काली का रूप धरकर खड़े होने को कहा था कथा का तात्पर्य स्पष्ट है एक बार दक्षिणेश्वर में एक वेदांति साधु आए लेकिन वे अपने आचरण के विषय में ले थे तथा उनका कुछ अवांछनीय अनैतिक संबंध था एक दिन श्री रामकृष्ण की मुलाकात उनसे हुई श्री रामकृष्ण ने बात बात में उनसे पूछा कि वे वेदांती हैं फिर भी उनके बारे में ऐसी बातें सुनी जा रही है क्या बात है इसके उत्तर में साधु ने श्री राम कृष्ण से कहा कि इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है जब सभी मिथ्या है तो मेरा अनैतिक आचरण ही कैसे सत्य होगा वह भी मिथ्या है यह सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत रुष्ट हो गए और यह कहकर वहाँ से चले आए मैं तेरे ऐसे वेदांत ज्ञान पर ठुकता हूँ तात्पर्य यह कि यदि वेदांत के ज्ञान के साथ वैराग्य संयम त्याग न हो तो वह व्यर्थ है इसी तरह वास्तविक भगवत दर्शन अथवा धर्म की कसौटी नैतिकता त्याग एवं वैराग्य है यदि किसी के जीवन में दार्शनिक हो दर्शनादि हो लेकिन उसके जीवन में चारित्रिक विकास ना हो यदि वह व्यक्ति दुश्चरित्र हो तो समझना चाहिए कि उसके दर्शनादि सच्चे नहीं हैं इस कसौटी पर भी श्री कृष्ण नितांत खरे उतरते हैं श्री कृष्ण सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह स्थेय आदि नैतिक आदर्शों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे हाथ में एक पुड़िया पान मसाला ले लेने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के पैर विपरीत दिशा में चाने लगे इसीलिए कि सन्यासी होकर वे इतनी छोटी सी वस्तु का भी संग्रह कैसे कर सकते हैं इस तरह के अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं इसे ही स्वामी विवेकानंद ने होना और बनना कहा है धर्म का अर्थ है हमारे जीवन का व्यक्तित्व व चरित्र का समूल परिवर्तन